दृष्टान्त सिद्ध मत दूज ये भी हो गया था कि भगव प्रकृति की आयातम इत अज्ञान अज्ञान की कार्य रूप सब बोध के दरज मर गए रहने पर भी बोध सम्राट की भय नहीं, नहीं। से है अभी तो तुमसे है इसा मुझे प्रकृति कियत येमतिशूरे बोधेन न विज्यते प्रवृत्वृतिया देहा कि वा जो इसे अतिशोर हो गया बोध हो। जिसने शव को मार दिया अज्ञान तत्व तो तो कार्य को मार दिया अतिशोर हो गया बोध एवं अतिशूरेण बोधन यह नियुज्य बोध सेयुक्त नहीं होता बोध वाला है वाला ज्ञानी है त प्रवृत्वा निवृत्तिया देहादि गवृत्तिया निवृत्ति वृत्ति देहा देहादि देह इंद्रिय मन में तम ज्ञानी का क्या प्रयोजन है प्रवृति से प्रयोजन नहीं निवृत्ति से भी प्रयोजन नहीं कब बोध नियोजित यह अतिशूर बोध से जो वियुक्त नहीं होता है जिसने अज्ञान तत्काल को मार दिया ऐसा तिशूर बलवान है बोध उससे वियुक्त नहीं होता हमेशा ही बोध रहता है अस्य देहादिगत प्रवृतिया निवृत्तिया किं? देह इंद्रिय मनोगत प्रवृति निवृत्ति से कोई प्रयोजन नहीं है यह काम जो पुरुष है एवं काकारे न अतिशोरे अतिशोर है जो अविद्या तत्कार घातक है न अविद्या को मानने वाला जो बोध है सबसे बलवान है बोध है न बोध कैसा है ब्रह्मात्मिक तो ज्ञान है न अहम अस्म ब्रह्म ब्रह्म आत्मा की एकता ज्ञान है नियुजती न कदाचित विुक्त होती कभी व्युक्त नहीं होता हमेशा ही ज्ञान रहता है साक्षात्कार हो जाने पर ज्ञान हमेशा ही रहता है अस पुरुषो देहादि निष्ठया प्रवृतिया अनवृतिया वकी प्रवृति किसमें देह में या इंद्रिय में आत्मा में आत्वारी आत्वारी आत्वारी बड़े बुद्धि देह इंद्रिय मन में प्रवृति अनिवृत्ति निवृत्ति किस में दोनों में दोनों में तो देहा मन में नहीं हे हे हे। दो प्रवृत्ति था अर्थाव दोनों देहाधिगत है अभी बताया देहादि निष्ठा या देह इंद्रिय मन देह में इंद्रिय मन में जो प्रवृत्ति निवृत्ति होती है देह के द्वारा इंद्रिय के द्वारा मन के द्वारा ये जो प्रवृति निवृति से कोई प्रयोजन नहीं है दोनों ही देहादी निष्ठा है प्रवृति और निवृत्ति न इष्टम अनिष्टम कोई इष्ट नहीं अनिष्ट नहीं प्रवृत्ति हो तो कोई अनिष्ट नहीं और निवृत्त तो कोई इष्ट प्राप्त करने का नहीं ज्ञान होने के बाद और क्या इष्ट प्राप्त करने का है कुछ इष्ट है इसलिए प्रवृत्ति निवृत्त दोनों से प्रवृत्ति से अनिष्ट नहीं है निवृत्ति से इष्ट भी नहीं है ज्ञाने का आत्मा में प्रभुति है या निवृति है दोनों नहीं।, नहीं दोनों नहीं। प्रभुति निवृत्ति दोनों का ज्ञानी वो तो ज्ञानीनोपी प्रभु आग्रह नशंका ज्ञानी का यदि प्रवृति में आग्रह है ज्ञानी का यदि प्रभुति में आग्रह है नहीं तो अज्ञानी भी प्रवृत्ति में आग्रह नहीं करना चाहिए शांत बैठी जाए इत आशंका प्रवृत्तावाग्रहो न्याय यति यति यतो यतो यति स्वर्गा यतो यून्य न से आग्रह न्याय बोधन ज्ञान ज्योत सर्वथा सर्व था सर्वकार प्रभृतौ्रह न्याय प्रभुत में आग्रह है। ही आग्रह युक्त हे क्योंकि यत यति स्वर्ग व अपवर्गा करना चाहिए मनुष्य को किसके लिए स्वर्ग अपवर्गाय स्वर्ग के लिए कर्म करे अपवर्ग के लिए मोक्ष के लिए उपासना ज्ञान साधना करे श्रवण मनन आदि मनुष्य को अवश्य यत्न करना चाहिए इसलिए बो से बोधा प्रभु तो आग्रह प्रभुति में आग्रह करना चाहिए या तो स्वर्ग आदि करे स्वर्ग आदि के लिए यागा करे नहीं तो ज्ञान के लिए श्रवण मनन अभ्यास करे तत्व प्रतिमाह स्वर्ग वा अपवर्गा तो भी जतीत यत्न करना चाहिए यदि विद्वान प्रवृति के लिए आग्रह करता है निवृति के लिए कोई आग्रह नहीं प्रभु निवृत्ति नहीं यदि विद्वान विद्युत सह आग्रह तुक्तन प्रभुत्ति के लिए आग्रह नहीं निवृत्ति के लिए आग्रह नहीं कहा तरी कर्मिणा मध्य वर्तमान न तेना किम कर्तव्य कहीं विद्वान है वहां उसके सामने कर्मी कर्मी कर्म करने वाले के साथ विद्वान कहीं रहा तो क्या करना चाहिए कर्मिणा मध्य वर्तमान न तेन का विदुषा ज्ञानी की तरह किम कर्तव्यम क्या करना चाहिए इतिहास उसका उत्तर देते हैं विदृशा मध्ये ठे तदनत का मनसाचा कौतेखिला क्रिया विद्वान्चे तादशा मध्य तिषे थे तो कर्मियों के बीच में यदि विद्वान रहे तद अनुरोधत कायन मनसा वाचा अखिला क्रिया करोत्यव ज्ञानी यदि कर्मियों के बीच में रहता है कायन साधे के द्वारा वाचा करता है इंद्रिया के द्वारा केवल वाघ इंद्रिया नहीं मन के द्वारा अखिला क्रिया करो थे वो संपूर्ण कर्म करता ही है क्यूँकी तद अनुरोधत तेसाध कर्मियों के अनुरोध होने के पर कृपा करने के लिए जैसे करेगा कर्मी लोग कैसे अनुकरण करेंगे इसलिए ये भी ऐसा करता ही है विद्वांस कर्म नाम ज्ञान यदि कर्मियों के बीच में रहता है यदि तद अनुरोधत तेसा अनुसार उनके अनुसरण करके इस जैसे उनका उपकार हो शरीर आदि सर्वाक्रिया करो क्या वो शरीर आदि करो निया सब कर्म करता ही है ज्ञानी न निबारे की कर्मी को निवारण नहीं करता है निवारण नहीं कर्म नहीं करो ऐसा नहीं न बुद्धि भेद जनेत अज्ञान कर्मस नाम जो सेव कर्माणी तस्म युक्त समाचार है विद्वान युक्त समाचार जो से सर्व कर्माण विद्वान युक्त समाचार तो ऐसे कर्म करते हुए उनके जो कर्म करने वाले हैं उनके बुद्धि भेद नष्ट नहीं करे कर्म का निराकरण नहीं करे अभी तो कर्म शहन करके उनके अनुसार करे तो वो भी कर्म करे उनके उपकार होगा कर्म त्याग करना कुछ लोग ऐसे समझ नहीं समझ करेगी वेदांत को अपने भी नहीं हुआ <ख़ागा> <ख़ागा> लोगों को ऐसे शिक्षा देते हैं कुछ नहीं करो उसे कुछ लाभ नहीं कर्म नहीं करो उपासना नहीं करो भक्ति नहीं करो वो वो सब उन्नीस करने वाले कुछ नहीं समझे कुछ जरूरत नहीं अपने आनंद रहो अपने स्वरूप ऐसे कहते हैं ऐसे कहाँ होगा अंत कांशी <ख़ागा> होना ऐसे सरल नहीं अपना भी ज्ञान नहीं हुआ ऐसे कहते हैं लोगों लोग को सब उसे कर्म से उपायण कराते हैं ये करने से कर्म से छोड़ देना तो सरल है ज्ञान होना सरल है लोग तो कर्म करते ही नहीं भक्ति मंदिर जाते नहीं उपासना करते नहीं उनको कहीं मंदिर में नहीं जाओ उपासना नहीं करो और लोग खुश होते हैं बहुत अच्छा है और क्यों वो क्यों वो नहीं करते सर्वत्र साधुओं के पास जाएंगे तो कहीं हाँ गंगा स्नान करो पात्र स्नान करो भगवान की उपासना करो मंदिर में जाओ एकादशी व्रत रखो प्याज रसून नहीं खाओ ऐसे एस ऐसे साधु महात्मा सिखा देते है और ये नया आए गुरु वो कहते नहीं कोई नहीं जो खाना है खाओ कोई आपत्ति नहीं और स्नान आदि के लिए कोई आपत्ति नहीं आप बैठ मंदिर जाना कोई जरूरत नहीं दीप जलाना कोई आवश्यकता नहीं सब खंडन करते है सब लोग बड़ा खुशी। है क्योंकि ये सब जैसे लगता है उनको सब बड़े बड़े विदेशी के अनुकरण करते है विदेशी लोगों तो आकर के सब अपने भारतीय भूसा पहनते है देखो कृष्ण कंस्य ईश् कर्ष वाले में कैसे विदेश लोग हरे राम हरे कृष्ण कर भजन करते ध्यान भजन करते योग सीखते वो तो करते ये लोग विदेशियों के अनुकरण करेंगे मंदिर नहीं जाते पूजा नहीं करते त्योहार नहीं एकादशी बढ़ते कुछ नहीं खाना पाने में कुछ कुछ अब उनको ऐसे मिल जाते हैं और तो बड़े खुश लोग सब निराकरण करते हैं ऐसे नहीं जैसे शास्त्रीय मार्ग में चलने पर ही अंत कोण शुद्ध होने पर ही ज्ञान होगा शास्त्रीय मार्ग में नहीं चले तो अंत कोण शुद्ध नहीं होगी तो ज्ञान कैसे होगा ऐसे सर्व नहीं होता है इसलिए जब तक तो ज्ञान नहीं हुआ तब तो तक तो तो प्रभुत् आग्रह न्याय प्रभुति में आग्रह कर्म उपासना भक्ति सब कुछ करनी चाहिए बोध सर्वथा इसलिए ज्ञान भी उनके बीच में रहता है तो शरीर के द्वारा इंद्र के द्वारा मन के द्वारा शुभकर्म करता है न कि उनका निराकरण नहीं करता है अस्तव तत्व बहुत सोना मध्य अस्त तस् कृत्य मा क्या अर्थ है अस्तव सह विदानी न ज्ञानी यदि तत्वभूष के बीच में रहे तत्व तो जिज्ञास के बीच में रहे तो क्या करना उसका कृत्य कार्य तो कहते हैं ए ए यदा तदा एस मध्ये बुहु सूना यदातन बोधा क्रिय सर्वा दूष सर्वा, यदा ध्ये ठेत तदा पुनः बोधा सर्वा क्रिया दूसयन स्वयं त्यजत यह ज्ञानी भूस्वना मध्ये यदा ठेत भू से जिज्ञासु तत्व तो जिज्ञासु के बीच में रहे जिज्ञास वस्तु तक कैसे जिज्ञासा होता तो ब्रह्म जिज्ञासा थी कही गई साधन चतुष्ट सम्पन्न होने पर ही जिज्ञासा होती है कहू तो हलत कोई ब्रह्म सुना, थोड़ा हमको ज्ञान हो जाए जाकर एक दो दिन से काट में बैठ गया फिर चला गया वो क्या उसे छोड़ गया। इसको जिज्ञासा नहीं कहते जिज्ञासा जानने की इच्छा ऐसा है जब तक ज्ञान नहीं हो तब तक उसको छोड़े नहीं तब तो जिज्ञासा है और बीच में छोड़ कर चला गया तो जिज्ञासा उसको कहेंगे जिज्ञासा जानने की इच्छा ज्ञान होने तक ज्ञान नहीं हो छोटी तो जिज्ञासा ही नहीं इसको कही जाएगी इसलिए ऐसे भूसो के बीच में रहे क्योंकि वो लोग कहेंगे हम जो निराकरण करते क्यों सब लोग बहुत जिज्ञासु है इसलिए कर्म का खंडन करते हैं। वो जिज्ञास भूस नहीं है जो सामान्य लोग कुछ भी नहीं करते है उनको ब्रह्म जिज्ञास समझ करके कर्म का खंडन करने का नहीं है जिज्ञासु के बीच में जब रहेगा साधु महात्मा जिज्ञासु है जो सब छोड़ करके प्रा, ब्रह्म प्राप्ति के लिए चाहते है ऐसा जो जिज्ञास के बीच में जो रहता है ज्ञानी ऐसा बोधाय ज्ञान कैसे होगा सब कर्म छोड़ करके श्रवर्ण मनन निधि करे जितने प्रवृत्ति है व्यर्थ है बाह्य है सब को छोड़ करके ही अंतरंग साधन ज्ञान का श्रवण मनन निधि वही करे अन्य सब प्रवृति छोड़े भागना पिन्ना ऐसा बोधाय सर्व क्रिया दुसेन, सब कर्म का द्वित्य करते स्वयं करे। कर्म करेगा भागना पिना करेगा और सब हाथों में बैठ कर भजन करो तो नहीं स्वयं भी कुछ नहीं तो सब कहे कुछ नहीं केवल अपने सवण में करो और कुछ नहीं करो सब छोड़ करके कर्म का त्याग करके स्वयं त्यजतु तब उनका ज्ञान होगा ऐसे कहा विद्वान बूथ सोनाषे तत्व तो जिज्ञासु के बीच में जो रहेगा तदाएस भू सबनाम जो जिज्ञासु बोधा ज्ञान, तो ज्ञान, तो ज्ञान के लिए तत्व ज्ञान जननाय तत्व ज्ञान उत्पत्ति के लिए ता क्रिया दूषण स्वयं तो। सब कर्म दूषण करते सहम भी त्याग करे जो श्रवण मनन दिध्यासन करते है श्रवण के साथ मनन निधि करे अंतरंग साधन लगे तब तो कर्म का त्याग लिए कहा गया उसके पहले नहीं उसके पहले, नहीं। उसके पहले ही सब छोड़कर कहेंगे श्रवण करो नहीं श्रवण करते समय भी कुछ उपासनादि है कर्म तो नहीं करना है उपासना उपासनादि करना है तो वो आवश्यक है धीरे धीरे जब निधि ध्यास करते है तो अन्य कोई आवश्यक नहीं केवल निधि ध्यास ही करना है तो एवं कर्तव्यम ऐसा क्यों करना है कर्मियों के बीच में तो कर्म करे उनको कर्म में लगाए और तत्वभूत तो के बीच में कर्म का कर, क्या खंडन करे कर्म क्या करे ऐसा क्यों करना चाहिए अविद्वदनुसारेण वृत्तिर्बुद्ध युजते सारेना सारेना वर्तते वर्तते तनयानुसारेण वर्त बुद्ध से वृत्तिरिद्वदनुसारे युज्य ज्ञानी की वृत्ति वर्तनम कैसे होना चाहिए अविद्व अनुसार न अज्ञानी का जैसे उपकार हो उसके अनुसार ही उनकी वृत्ति होनी चाहिए यत तन अनुसार न तो पिता बरतते तन्ने पान करने वाला शिशु बाल है उसके अनुसार पिता रहता है और कैसा रहता है आगे श्लोक तो में कहेंगे बच्चा छोटा बच्चा है और जैसे करने पर कभी तार नहीं किया कभी दिया कुछ को बोल दिया तो पिता उसमें नाराज होकर कुछ करता है कुछ नहीं जैसे करता है ऐसे ये हता है कान ध्याय के अनुसार जैसे रहता है प्रकार अज्ञानी के उपकार के लिए ही ज्ञानी उनके अनुसार रहे अज्ञानी अनुसार न ज्ञानी न वर्तन उचितम अज्ञान के अनुसार ज्ञानी रहना चाहिए कर्म करने वाले के बीच में रहते उनको कर्म कराए और कर्म छोड़ करके जो सन्यासी श्रवर्ण मनन करते उनके कर्म तय करके कर्म का खंडन करते श्रवर्ण तो मनने में लगाए निधि में जो अभ्यास करते है उनको निधि में लगाए कृपालत्वाद ज्ञानी कृपालु कृपाले बिना पर को बिना हेतु कृपा करने वाले अनुकम्पनीय और अज्ञानी के ऊपर अनुकंपा कृपा करनी चाहिए इसलिए उनके अनुसार ही ज्ञानी रहना चाहिए रहे एवं क्विष्ट ऐसा कहाँ दिखा गया उसके लिए दृष्टान्त स्तन ध्यान अनुसार नतः तत्ता बर्त स्तन धैय स्तन नासिका स्तनेर धमा हो खस होता स्थान पान करने वाले उसके स्तन स्तन पान करता रह शिशव बस शिशु उच के अनुधार पीता रहता है कैसे रहते हैं आगे श्लोके में कहेंगे पीतु स्तन अनुसारित्व में बदस्त सनंदे कंसर करते है पिता उसके अनुसार कैसे दिखाते है अधिक्षिप्तस्ताड़ि बाप्येत बा प्रत्युत लाइएत अधिक्षिप्त ताड़ी तो वह बाले न अधिक्षिप्त कुछ कह दिया कुछ कर दिया अधिक आक्षेप कर दिया ताड़न कर दिया कभी बड़ा नाराज हो जाता है रोता है ताली तो कभी हाथ से पैर से मारता है तथा सपिता कष्ट प्राप्त करता है न कृष्णा को पुक प्राप्त करता है न कु प्रत्युत्तर बालों में लाल ही रहते हैं भले की बालों को ही लालने करता है नहीं तो करता है न कष्ट प्राप्त करता है नगो यद तो दृष्टान स्तनाथ अन्सारण तत्पिता तो पितावर्तते इसी प्रकार ज्ञानी भी अविद्व ग्रंथारे दाष्टा घटाते है हस्तु हस्तु ते नियो वा विद्वान्निर्न निंदती नौ कि सैद योधस्तरे अज्ञ निंदित स्तूय मनवा विद्वान न स्तौती किन्तु तथा बोध सैद तथा आचरेत अज्ञानी लोग निंदा कर सकते हैं सत सते अज्ञ निंद अथा स्तूम मनवा कुछ लोग निंदा करें, कुछ लो करेंगे कुछ लोग स्तुति करेंगे निंदित स्तूय मानवा विद्वान तो निंदा करेगा ज्ञानी स्तुति करेगा अज्ञानी की ना निंदती, ना ना स्तुति निंदित नींदती ना निंदा करता है ना स्तुति करता है कुछ नहीं वो तो निंदा स्तुति नहीं किन्तु तेसाम यथा बोध से आता था आचर्य जैसे उनको ज्ञान हो ऐसा आचरण करे ज्ञानी विद्वान अज्ञान निंदित अथवा स्तूयम स्तूय मानवा स्वयं न निंदती नष्ट होती न तो निंदा करता है न तो स्तुति करता है और ज्ञान ऐसी मूल हलो को निंदा करेंगे जो मुमुखी है वो स्तुति करेंगे सेवा करेंगे तो भी ज्ञानी निंदा नहीं करता स्तुति नहीं करता किंतु किन्तु ऐसा और ज्ञान नाम ऐसा बोध हो पाए थे ज्ञान हो जाए तथा आचार्य रिसा आचरण करे ज्ञानी साचरण करने में क्या कारण है कहते ये येनाय नटने बुध्यते कार्यम तत्व अग्नि प्रबुधा नैवा कार्यमस्त्र तद्द अत्र अटनना बुध्यते अत्र अची लोक में लो यटन ज्ञानी जिस प्रकार नटन नट होता है तो नि आचार जैसे आचरण करने पर अयम बुध्यते अयम मतलब तो अज्ञानी बुध्यते अत्र नटन अयम बुध्यते जिस प्रकार आचरण करने से अज्ञानी को ज्ञान हो जाए तत्कार तदेव कार्य ज्ञानी वही करे जिससे अज्ञानी को बोध हो जाए क्योंकि ज्ञानी के लिए अन्य कोई कार्य नहीं अज्ञान प्रबोधात न कार्य अतः तदविध अस्त इस इस्लोक में ज्ञानी का कोई कार्य नहीं है अज्ञा प्रबोधात अन्यत कार्यम नासी अज्ञानी को ज्ञान कराना ये कार्य किसका है ज्ञानी का उसको छोड़कर और कोई कार्य नहीं है अज्ञा प्रबोधात नहीं वो अन्य कार्य अब तरस्तिक ज्ञानी का अन्य कोई कार्य नहीं इसलिए जिस प्रकार आचरण करने से अज्ञानी को ज्ञान हो जाए वही करना चाहिए अहम कार अर्थ अस्के नटन अत्र येन नटनेन याद नटनेन का आचरण जैसे आचरण करने पर अज्ञानी बुध्यते बुध्यति तत्व तत्व को जानता है तदाचरण तो तेनाली करना चाहिए तरी तद कार्याम प्रसज्यत कन्े अज्ञानी के, के लिए कत अन्य नहीं है केवल अज्ञानी को ज्ञान कराना यही कार्य अन्य कुछ नहीं है क्योंकि अज्ञा प्रबोधनात्म अन्य कार्यम ज्ञानी का नहीं है यत तद विध तद विध का तत्व विद्ञानी का अत्र इस लोक में अज्ञान प्रबोधात अन्यत कर्तव्यम नहीं वास्ती तो अज्ञा को ज्ञान कराना यही केवल कर्तव्य से अतिरिक्त कोई कर्तव्य नहीं है अत तद अनुसरणा तत्वबोधन तो कर्तव्य अज्ञानी का अनुसरण करके उसको ज्ञान कराना चाहिए ज्ञान वृत्तवर्तिष्य माणे उस तात्पर्य माया जो ग्रंथ समाप्त हो गए आगे माने मार्के तात्पर्य कहते हैं कृतकृत्यतया कृतकृत्यतया कृतकृत्यतया पुनः पुनः मन्यते कृत्यतया पुनः प्राप्त प्राप्तयानृप्न मन्यते मनसाया कृतकृत्य से तृप्त हो जाता है जो करना था सौ कर लिया तो तृप्त है जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया तो तृप्त होते एवं स्व मनसा असो निरंतर मन्यते ऐसे निरंतर मानता रहता है आगे बताएंगे जो कृतकृत्य हो गया जो प्राप्त करना प्राप्त कर लिया ज्ञान होने के बाद और कुछ प्राप्त करने का है नहीं। कुछ करने का है नहीं। कुछ नहीं तो तृप्त होते हुए अपने मन से ऐसा निरंतर चिंतन करता है और सुद्वान पूर्व तो प्रकार हो गया ज्ञान होने पर कृत्य कृत्य काम यह न कृत्य मतलब कार्य कर्तव्य जात जिसने कर्तव्य वर्ग सब वो कृत्य कृत्य सत्य भावत सत्य कृत्य कृत्यता कया कृत्य कृत्यता तृत सन वक्षण प्रकार कहेंगे आगे प्राप्त प्राप्त ये न जो प्राप्त कर योग्य स्व प्राप्त कर लिया वो वह प्राप्त प्राप्त उसके बाद तस्वतलो करेंगे तो प्राप्त प्राप्त तया तृती तृप्त होते हुए तृप्यां कामसा निरंतर एवं मनते कैसा मन है आगे कहेंगे निरतर आगे केवल अपने को धन्यों धन्यों धन्यों धन्यों धन्यों धन्यों धन्यों धन्यों धन्य मानता है धन्यम धन्योम नित्य स्वात्म धन्योम धन्योम ब्रह्म स्वात्म दन्यों दन्यों धन्य हूँ धन्य हूँ स्वातमान अंज सावेद में अपने स्वरूप को ठीक साक्षात्कार करता हूँ नित्य बराबर ब्रह्मानंदो में स्पष्टम विवादी मैं धन्य हूँ बस धन्य का आदरा से विक्षा बार बार जो कहते धन्य हो धन्य हूँ बड़े आदर पड़ा मैं धन्य हूँ धन्य हूँ नित्य नवरत्तम निरंतर स्वात्मानों का स्वस्थ निजे रूप निजे स्वरूप को निज स्वरूप क्या देशादे अनचिन्ह व्यापक है देश काल वस्तु परिचेदीत सर्व्यापक प्रत्येगा अंजस अतो धन्यवाज लाभ निमित्ता आत्म साक्षात कार हो संतोष होता है उसके फल लाभ होने से तुष्टि दिखाते धन्य ओम धन्य ब्रह्म में स्पष्ट विभा ब्रह्म ब्रह्मभूत आनंद स्पष्ट भान होता है तथा स्फुति एवं इष्ट प्राप्त हो तुष्टि में अभिधाय अनिष्ट निवृत्तिया भी तुष्यती क्या इष्ट प्राप्त होने पर संतोष कथन करे अभिधाय कथन करके अनिष्ट निवृत्ति से भी तुष्ट होता है बोलो बोलो धन्यू हम धन्यो हम सर्वत्र धन्य हो धन्य में ऐसे आदर किले कृत कृतार्थ हो गया कृतकृत हो गया सांसारिकं न सांसारिक दुख कुछ नहीं देखता हूँ स्वस्थ अज्ञानों को आदि पलायित तो। क्या मानता है अपना अज्ञान कहाँ चला गया अद्यूम दुखम दुख स्वरूप संसार को नहीं देखता हूँ न पश्चानी इसलिए कृतार्थ तो हो दुख की प्रतीति क्यों नहीं होती कारण करते मैं धन्य हूँ अनेक कर्म वासना जालम अज्ञानम क्वापित कर्म वासना के समूह अज्ञान है कहाँ चला गया नष्ट हो गया इसे ऐसे धन्य हूँ धन्य हूँ अज्ञान निवृत्ति फलम कृत कृत्यम प्राप्त प्राप्यत्म चर्शे भी अज्ञान के निवृत्ति हूँ सूचका फल है प्राप्त प्राप्त कृत हो जाता है सब प्राप्त कर लिया है धन्यो धन्यो धन्यो धन्यो धन्यो धन्यो हम धन्यो हम कर्ता। धन्यो हम धन्यो हम कर्ता। धन्यो हम धन्यो हम न न विद्यते विद्यते धन्योम धन्योम कर्त जम धन्योम धन्योम कर्तव्य मे न नीते मेरा कोई कर्तव्य नहीं सर्व प्राप्त अद्य संपन्नम सब तो प्राप्तव्य जो प्राप्त करना था सब प्राप्त कर लिया इसलिए मैं धन्य हूँ इधानी कृत कृत्य इत्यादि न जातायात तृतीय निर तो कृतकृत होने से जो तृप्ति होती है जात उत्पन्न तृतीय निरत उसे बढ़ के तृप्ति कहीं नहीं है हाँ। दान्यों दान्यों दान्यों दान्या, पुरा, पुरा, दान्या। बार बार धन्य है तृप्तर में को उपमा भवे लोग मेरी जो तृतीय से उपमा कहा लोग में है निर से तृतीय उसके समान कोई नहीं है धन्य धन्य पुनर्धन बार बार धन्य धन्य कहते हैं इत परम वक्तव्य आदर्शनाथ तुष्ट परिस्पृति आगे कुछ कह दिया सब धन्य कहने के बाद कुछ करते हुए नहीं सब प्राप्त कर लिया मैं धन्य हूँ और क्या कहना है इसके आगे कुछ क्या कहने के लिए कुछ दिखता नहीं वक्तव्य आदर्शनाथ धन्यों, धन्यों, आनंद ऐसे होता तो है अस्य कारण भूत पुण्यपुंज परिपाक अनुस्मृत्युष सबका कारण पुण्यपुंज मुक्ति जन्म कोटि पुण्य बिना लभ्य थे जन्म कोटि में क्या गया पुण्य के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती है ज्ञान होने के लिए भूत जन्म के पुण्यपुंज एक होने पर जो पाक हो जाता है इसका सर्व का कारण वही पुण्यपुंज अनुसरण करके तुष्ट होता है कर आश्चर्य हो हो पुण्य कितने पुण्य है फलितम फल दृढ़म आदर से बार बार कहते ओह कितने पुण्य है सब अभी फल दिया ओह कितने पुण्य बहुत पुण्य होने पर ही आगे ज्ञान होता है ये तो श्रवण करना भी श्रवणी होना बहु लभ्य बहुत पुण्य इकट्ठे होने पर श्रवण करने की इच्छा होती है श्रवण करता है और जब फल प्राप्त हो गया तो क्या कहना है अच्छे पुण्य से संपत्त अहो वयम अहो वयम ये पुण्य के कारण संपन्न होने से मैं धन्य हूँ अहो वयम हम तो धन्य एवं विध पुण्य संपादक आत्मा न ऐसे पुण्य में क्या करके अनुश्रवण करके बड़ा खुश होता है इधानीम सम्य ज्ञान साधन शास्त्र तद उपदिष्टारम्भ आचार्य अनुस्मृत्य का साधन ही शास्त्र उसके उपदिष्टा आचार्य उसका चिंतन करके स्मरण करके बड़ा खुश होता है अहो अहो शास्त्रम क्योंकि शास्त्र प्रमाण है उसके बिना ज्ञान नहीं होगा शास्त्रम अहोश शास्त्रम महापुरुष ने शास्त्र लिखा उपनिषद है उसके ऊपर व्याख्या है गीता है ब्रह्म सूत्र है अन्य सब प्रकरण ग्रंथ है अहो शास्त्रम, अहो गुरु अहो गुरु गुरु उपदेश के बिना ज्ञान नहीं होगा शास्त्रिक बिना नहीं होगा अहो ज्ञानम फिर शास्त्र से ज्ञान हुआ उपदेश से ज्ञान के स्मरण करते बड़ा कुछ अहो ज्ञानम अहो ज्ञानम ज्ञान से फलवता है तृप्ति सुख आनंद अहो सुखम अहो सुखम बड़ा सुख पुनश्च शास्त्रजन्य ज्ञानम त सुखम चुनुमृत संतुष्य अहो ज्ञानम ये तृप्ति दीप प्रकरण समाप्त में ग्रंथाभ्यास फलम ये तृप्ती द्वीप प्रकरण के ग्रंथ है उसका अभ्यास बार बार चिंतन करे समय विचार करे उसका फल कहते है नित्यं त्रिति नित्यं ये ये संदे बुधा ब्रह्नंदे निमजन ते, ते, निरंतरं। ते निरंतरं। त्रिति नित्यं ये तृप्य निरंतर ये बुध इमं तृप्तिदीप निधते जो बुद्धि भी विवेकीोक तृप्तीदीप को नि अनुसधान करते बार बार चिंतन करते।, करते है ते ब्रह्मनंदे निमज्जत ब्रह्म में मग्न होता वा निरंतर तृप्तं तृप्ति को प्राप्त करते विद्यारण्य भारती तीर्थकृत पंचदस्याम तृतीयताख्यम प्रकरण समाप्त बुद्ध श्लोक तृतीय ब्रह्मा ंदे भगवत ईश्वरो गुरुरा मुजिवेदे व्योम वजहाय दर्शि मूर्त नम ओ